देवी भागवत तीसरा स्कंद सुदर्शन बोला आप सब निस्वार प्रेम रखने वाले बड़े ही दयालु सज्जन हैं आपने बहुत उचित बात कही है किंतु महानुभाव राजाओं मैं अपनी कही हुई बात को फिर से क्या दोहराऊँ कभी भी कोई प्राणी किसी के मारने से नहीं मर सकता क्योंकि यह सारा चराचर जगत देव के अधीन है संसार का एक भी प्राणी अपनी स्वतंत्रता सिद्ध करने में असमर्थ है उसे सदा अपने किए हुए कर्म की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है तत्वदर्शी विद्वानों ने कर्म के तीन भेद बतलाए हैं संचित वर्तमान और प्रारब्ध काल कर्म और स्वभाव इन तीनों से ही यह सारा विस्तृत जगत स्थित है काल आए बिना देवता तक भी किसी मनुष्य को नहीं मार सकते यदि किसी के हाथ कोई मारा गया तो वह केवल निमित्त मात्र है सबको मारने वाला तो अविनाशी काल है जैसे सत्रों को शमन करने वाले मेरे पिताजी सिंह के द्वारा मारे गए और वैसे ही मेरे नाना जी भी यथाजिद के कारण संग्राम में प्राणों से हाथ धो बैठे करोड़ों उपाय करते रहने पर भी यदि प्रारब्ध पूरा हो गया है तो मृत्यु निश्चित है दैव के अनुकूल रहने पर बिना किसी रक्षक का मानव भी हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है धर्म में आस्था रखने वाले राजाओं मैं कभी भी युधा से नहीं डरता देव की प्रधानता मानकर मेरे मन में सदा शांति बनी हुई है भगवती जगदम्बा का चिंतन मेरे चित्त से क्षण मात्र भी अलग नहीं होता विश्व को उत्पन्न करने वाली वे भगवती मेरा कल्याण अवश्य करेंगी पूर्व जन्म में जिसने अच्छा अथवा बुरा जो कर्म किया है उसका फल भोगना तो अनिवार्य ही है फिर अपने किए हुए कर्म के भोग से विवेक पुरुष क्यों भय करे अपने उपार्जित कर्म के फल स्वरूप दुख आने पर घबराहट उत्पन्न हो जाती है इस कारण वह मानव निमित्त कारण के साथ वैर करने लगता है उस बुद्धिहीन जन की भांति में कभी अपने हृदय में वैर शोक और भय को स्थान नहीं देता अतः राजाओं के इस समाज में मैं दीर्भी खोकर आ गया हूँ भगवती जगदम्बा की आज्ञा से इस सर्वोत्तम स्वयं को देखने की इच्छा से मैं अकेला ही चला आया मैं भगवती के वचन को ही प्रमाण मानता हूं। दूसरे किसी को मैं नहीं जानता उन्होंने जो सुख दुख का विधान कर दिया है वह अवश्य भोगना पड़ेगा माननीय राजाओं युद्धाजी सुखी रहें मेरी उनसे कोई भी शत्रुता नहीं है व्यास जी कहते हैं इस प्रकार सुदर्शन के कहने पर राजाओं के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई वे सभी अपने स्थानों पर पधार गए और सुदर्शन भी डेरे पर आकर शांत चित्त से बैठ गया दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में राजा सुबाह ने अपने भव्य भवन पर राजाओं को बुलाया अनेकों उत्तम मंच बने थे उन्हें अद्भुत बिछौनों से सजाया गया था मनोहर अलंकारों से अलंकृत नरेश आकर उन मंचों पर बैठ गए अलौकिक वेशधारी वे राजा लोग ऐसे प्रतीत होते थे मानव विमान में बैठे हुए देवता हूँ बैठने पर उनकी छवि खिल उठी सभी स्वयंवर देखने की इच्छा से बैठे थे सबके मन में इस बात की विशेष आतुरता थी कि कब वह राजकुमारी आएगी और किस प्रख्यात पुण्य भाग्यवान श्रेष्ठ नरेश को वरेगी राजकुमारी यदि संयोग व सुदर्शन के गले में माला डाल देगी तो निसंदेह राजाओं में युद्ध छिड़ जाएगा मंच पर बैठे हुए राजा लोग यो सोच रहे थे जितने में महाराज सुबाह के भवन पर बाजों की गगनभेदी ध्वनि होने लगी उस समय वह कुमारी स्नान करके आई थी वस्ता भूषणों से सुसज्जित थी उसके गले में दो पहिया के फूल का हार सुशोभित था उसने रेशमी साड़ी पहन रखी थी विवाह में धारण करने योग्य सभी पदार्थ उसके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे वह ऐसे दिव्य मूर्ति बन गई थी मानो साक्षात लक्ष्मी हो तब पिता सुबाह ने मुस्करा उनसे कहा बेटी उठो और हाथ में फूलों की माला लेकर सभा भवन में चलो देखो आज वहाँ बहुत से राजा आए हुए हैं सुमध्य में उनमें जो गुणवान रूपवान और उत्तम वंश से संबंध रखने वाला श्रेष्ठ राजा तुम्हारे मन में जत जाए उसी को तुम वर लो बेटी देश देशांतर के सभी नरेश सजाए हुए मंचों पर विराजमान हैं उन्हें देखकर अपनी इच्छा के अनुसार किसी को पति चुन लो